राजयोग साधना के प्राथमिक सोपान हम अपने शरीर के संबंध में बड़े अज्ञ हैं कुछ जानकारी रखना भी हमें संभव नहीं मालूम पड़ता बहुत हुआ तो हम मृत देह को चीर फाड़ कर देख सकते हैं कि उसके भीतर क्या है और क्या नहीं और कोई कोई इसके लिए किसी जीवित पशु की देह ले सकते हैं पर इससे हमारे अपने शरीर का कोई संबंध नहीं हम अपने शरीर के संबंध में बहुत कम जानते हैं इसका कारण क्या है यह कि हम उन मन को उतनी दूर तक एकाग्र नहीं कर सकते जिससे हम शरीर के भीतर की अति सूक्ष्म गतियों तक को समझ सकें मन जब बाह्य विषयों का परित्याग कर देह के भीतर प्रविष्ट होता है और अत्यंत अवस्था प्राप्त करता है तभी हम उन गतियों को जान सकते हैं इस प्रकार सूक्ष्म अनुभूति संपन्न होने के लिए हमें पहले स्थूल से आरम्भ करना होगा देखना होगा सारे शरीर यंत्र को चलाता कौन है और उसे अपने वश में लाना होगा वह प्राण है इसमें कोई संदेह नहीं श्वास प्रश्वास ही उस प्राण शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है अब श्वास प्रश्वास के साथ धीरे धीरे शरीर के भीतर प्रवेश करना होगा इसी से हम देह के भीतर की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि स्नायुविक शक्ति प्रवाह किस तरह शरीर में सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं और जब हम मन में उनका अनुभव कर सकेंगे तब उन्हें और उनके साथ देह को भी हमारे अधिकार में लाने के लिए हम प्रारंभ करेंगे मन भी इन सब स्नायुविक शक्ति प्रवाहों द्वारा संचालित हो रहा है इसीलिए उन पर विजय पाने से मन और शरीर दोनों ही हमारे अधीन हो जाते हैं हमारे दास बन जाते हैं ज्ञान ही शक्ति है और यह शक्ति प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है इसलिए हमें प्राणायाम प्राण के नियमन से प्रारंभ करना होगा इस प्राणायाम तत्व की विशेष आलोचना के लिए दीर्घ समय की आवश्यकता है इसको अच्छी तरह समझाते बहुत दिन लगेंगे हम उसका एक एक अंश लेकर चर्चा करेंगे हम क्रमशः समझ सकेंगे कि प्राणायाम के साधन में जो क्रियाएं की जाती है उनका हेतु तो क्या है और प्रत्येक क्रिया से देह के भीतर किस प्रकार की शक्ति प्रवाहित होती है क्रमशः यह सब हमें बोधगम में हो सकेगा परंतु इसके लिए निरंतर साधना आवश्यक है साधना के द्वारा ही मेरी बात की सत्यता का प्रमाण मिलेगा मैं इस विषय में कितनी भी युक्तियों का प्रयोग क्यों न करूं, पर तुम्हारे लिए वे प्रमाण नहीं होंगे जब तक तुम स्वयं प्रत्यक्ष न कर लोगे जब देह के भीतर इन शक्तियों के प्रवाह की गति स्पष्ट अनुभव करने लगोगे तभी सारे संशय दूर होंगे परंतु इसके अनुभव के लिए प्रत्यय कठोर अभ्यास आवश्यक है